वर से भूखा प्यासा हूँ भर पेट न भोजन पाया है विधिना आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है दो चार निम्स ही में आकर दस बीस ग्रास कर जाता है भागो मत बैठे रहो वहीं तुम सबको आकर खाता हूँ सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब यह ढंग छेड़ा गद्ध जटा झुका अवसर योग्य प्रसंग भाई जी धन्य जटायु हुआ खगगण में वह सर्वोत्तम है उपकार हे तो जो प्राण दिए अनुपम के बल भी अनुपम है भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है इस और परम यश पाया है उस और परम पद पाया है अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुधी आई संपाती का मुदमुद के मुदम मधमद के बाद याद आया अपना भाई संपाती को भाई भाई के प्रबल प्रीत भाई भाई ही जानेंगे जिनके कोई भाई न बहन वे कब यह बात मानेंगे आंखों से जब सम्पाती के झरना सा बहता जाता था भाई वह मेरा भाई था आ भाई कहता जाता था यह सुनकर सब खिल उठे क्या अतिथि सत्कार अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार सच तो है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है हिंसक पक्षे का तन पाकर मनुजो को धर्म सिखाया है उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है निस्वार्थ प्राण बल यो देना प्राणी के लिए ही असंभव है कौशल के रानी सीता का जब दंडकवन में हरण हुआ तब उन्हें दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हर शरण हुआ जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है दंडक वन का वह डाकू ही है भाई शत्रु तुम्हारा है हम सब तलाश में हैं उसके तुम भी अब उसे तलाश करो भाई का बदला लेना हो तो उसे बैरी का नाश करो सम्पाति यह कथा सुना पहुंचा जल के तीर नैनों में भी नीर था हाथों में भी नीर शलांजलि सब भात को भात को देता था खगराज श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण कपी समाज देहे पर उपकार में जिसने अपनी जान उसका दोनों लोक में सदा हुआ है मान दहे पर उपकार में जिसने अपनी जान उसका दोनों लोक में सरा हुआ है मान जगत के इतिहास में वह मरनाम नवीन एक पृष्ठ रख गया है जटायु बलिदान पर प्रकृत काम हर एक परमाणु कह रहा है कि आर्य माता के विश्व भर में इसलिए तो विशेषता है यहाँ के पशु पक्षियों तलक में दया है पर भरा हुआ है पवित्र प्रख्यात यार वीरों के जब तलक भूमि पर रहेगी समर में सर के मरने वाले तुम्हारी कृत्य अमर रहेगी दही पर उपकार में जिसने दही पर उपकार में जिसने अपने जान उसका दोनों लोक में सदा हुआ है मान देही पर रूपकार में जिसने अपनी जान उसका दोनों लोक में सदा हुआ है मान अब सम्पाते ने कहा लेकर कुछ विश्राम अच्छा होता राम के मैं भी आता काम जो दिवस कार्य करने के थे वह बीते मौज उड़ाने में तरुणाए के सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में हे बलवेरो हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य यह करता मैं सीता माता के सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल चारों दिश ले रहा है जैसे जलद उछाल करता है राज्य महा रावण वही सीता का फरता है अपने अशोक बन में उसने उन महासती को रखा है सोयोजन सिंधु लाघ कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा वही से ताश दिलाएगा वही यश यश कमाएगा संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव जामवंत ने रख दिया तक्षण यह प्रस्ताव कहने वाला कह गया करने वालों आओ अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ करने को तो इतना ही है बस एक छलांग मारना है यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं सौयोजन सिंधु लांगना है मेरी तरुणाई आई होती तो उस पार पहुंचा जाता अब तक पीछे तुमसे बातें होती सीता सुध ले आता अब तक वामन प्रभु ने जब बली बांधा मेरा उन दिनों जमाना था दो घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था अब तो युगों की बारी है मेरी तो वृद्धावस्था है जदि वहां तलब कोई न गया यही डूबना अच्छा है अंगद बोले मत कहो कायरता की बात असफल होकर डूबना है कभी अच्छी बात जो राज कहा कर मौन रहू तो मुझ पर लांछन जाता है इस कारण सिंधु लाघने को यह अंगद बालक जाता है सच्चा योधापन यही तो है जब प्राणों की परवाह न हो सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन आहन हो उस पर पहुंचा ही जाऊंगा यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है लेकिन इस पर लौटने में थोड़ा संशय मुझको है लाहूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगे वे अपना बल दे कर मुझको लंका नगरी पहुँचाएंगे पर लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी अंगद का यह भाव सुन पिघले सबके नयन जा कहने लगा तब हो कर भी बेचैन कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज